माता माता स्वूपम देवी स्वूपम देवी स्वूपम प्रकृति प्रकृति प्रकृतिस्वूपम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम बोल माता आदि सत्य जगजनी जग माते जय आज यहाँ उपस्थित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 वर्तमान समय में जो मैंने कल चिंतन दिए कि वर्तमान समय में हमें किस रास्ते से चलने पर हमारा हित तो होगा क्योंकि कल मैंने चिंतन दिया था कि मेरे चिंतन उन क्षेत्रों से जुड़े रहते हैं कि जिन क्षेत्रों से चिंतन पा करके आप लोगों के विचार अध्यात्म की ओर बढ़े कल मैंने धर्म और अध्यात्म में संक्षिप्त आ चुके बहुत विस्तार का चिंतन है संचित सा चिंतन दिया था विस्तार से पत्रिकाओं के माध्यम से या अन्य शिविरों के माध्यम से मेरे चिंतन आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे कि समाज को इस कलिकाल में यदि वास्तव में समाज शांति चाहता है सुख चाहता है तृप्त चाहता है संतोष चाहता है तो उसे धर्म में जिस तरह धर्म भौतिक जगत में मैंने वाबा कहा जितने धर्म ग्रंथों या भौतिक जगत का हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं वह हमारा धर्म होता है चूंकि धर्म बाहर से धारण किया जाता है स्थूल जगत में जो भी हम अच्छाई कर रहे हैं जो कुछ भी अच्छाई धारण कर रहे हैं अच्छाई की ओर एक कदम बढ़ रहे हैं वह हमारा धर्म है और जब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं अपनी आत्मा तो तो और परम सत्ता की नजदीकता की ओर बढ़ रहे हैं अपनी आत्मा तो को जानने की ओर बढ़ रहे हैं अपने मय को तो जानने की ओर बढ़ रहे हैं वह हमारा अध्यात्म होता है अपने आप का अध्ययन करना कि मैं कौन हूं इस विषय में मैंने कल आप लोगों को बताया कि यदि हमें वास्तविकता में मानवता की न्यू डालना है सुख और शांति की न्यू डालना है तो मानवता की न्यू डालने के लिए सबसे प्रथम है कि मैं कौन हूं यह खोज का प्रश्न आपके अंदर मन मस्तिष्क में छा चा जाना चाहिए और मैं कौन हूं इसके साथ वो मां सब्ज के विषय में चूंकि मैं खोज ही तुम्हें मां तक पहुंचाएगी और मैं की खोज मां तक कैसे पहुंचाएगी चूंकि मैं कौन हूं इसकी पहचान कौन कराएगा कि मैं कौन हूं इस तक मैं, मैं पहुंचू कैसे एक, एक अगली सीढ़ी कल मैंने कहा था मैं और मां के विषय में कि मैं मैं के, के ज्ञान करने से आप मां को प्राप्त कर सकते हैं मगर हमें मैं का ज्ञान हो कैसे चूंकि मैंने बार बार कहा है समाज मानो जिस तरह जितने भी जीवधारी प्राणी है धरती पर जितने भी प्राणी है जीवधारी पक्षी जितने भी जीव है उनमें मनुष्य सर्वशक्तिमान अपने आप को कहता है भी सबसे सशक्त प्राणी अपने आप को कहता है विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है बुद्धिजीवी समाज भी इस बात को स्वीकार करता है समस्त धर्माचार साधु संघ सन्यासी भी इस बात को कहते हैं कि भले बड़े भाग मानुष तन पावा मतलब मनुष्य तन को बड़े भाग से क्यों कहा जाता है उस पर गहराई से विचार नहीं किया गया मनुष्य सर्वशक्तिमान है मगर मैं कह रहा हूं कि मनुष्य सर्वशक्तिमान भी है मगर वह कीड़ों मकोड़ों से भी बदतर है एक जीव के पास ज्यादा सामर्थ्य एक कीड़े के पास मनुष्य से ज्यादा क्षमताएं हैं। मनुष्य और शक्तिमान क्यों तो बन सकता है इस मैं का ज्ञान कराने वाले से यदि संबंध उसका जुड़ा और मैं का ज्ञान करा सकता है केवल गुरु गुरु का तात्पर्य केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं होता क्योंकि आप सामान्य अवस्था में विचार करके देखे सोच करके देखे सामान्य आप लोग भी सोच सकते हैं कि यदि इस पक्षी के बच्चे को कहीं दूर रख दिया जाए तो उसे आप सिखाएं या ना सिखाएं वह उड़ना सीख जाएगा एक निर्धारित तो अवस्था में जितने माता पिता के साथ रहेगा ज्यादा ज्यादा कुछ छोड़कर हो सकता है कुछ घंटों का अंतर पड़ जाए उससे अलग कर दो वह अपनी वही बोली सीख जाएगा 10 10-5% प्रतिशत का हो सकता है अंतर हो एक कीड़ा जन्म लेते हैं उसकी माँ बाप से अलग कर दो कीड़े के समूह से अलग कर दो वह उसी प्रकार की क्रियाएं करेगा जिस प्रकार की क्रियाएं उस प्रजात के कीड़े कर रहे होंगे पक्षी उसी तरह बोली बोलेंगे जिस तरह उनके माता पिता बोलते होंगे मगर मनुष्य के बच्चे को जन्म लेते ही यदि माता पिता से अलग कर दिया जाए वह पशुओं के साथ जोड़ दिया जाए तो पशुओं के समान चलने लगेगा पशुओं की भाषा बोलने की सीखने लगेगा सर्वशक्तिमान मनुष्य निश्चित है मगर मनुष्य की अपनी कोई क्षमता नहीं है यही सत्य हमें वह ज्ञान कराता है कि हम प्रगति सत्ता के बिना कितने अधूरे हैं प्रगति ने दिया तो बहुत कुछ मगर कर्म प्रधान की जो रचना कर रखी उस पर विचार करने की जरूरत है यदि हमको सर्वशक्तिमान बना देता तो हम अहंकारी बनकर बहुत कुछ भटक सकते हैं मगर प्रकृति ने ऐसा विधान बनाया है कि तुमको मैं सर्वशक्तिमान बना रहा हूं तुम चाहो तो देवत्व को प्राप्त कर सकते हो उस प्रकट सत्ता के समकक्ष आज तक जब तक सिर्फ़ रचना हुई है उस प्रकट सत्ता के समान न आज तक कोई बन पाया ना भविष्य में कोई बन सकेगा मगर देवत्व को अवश्य प्राप्त कर सकते हो अपने पूर्णत्व को अवश्य प्राप्त कर सकते हो मगर उसी तरह पतन की अंतिम सीढ़ी पर भी पहुंच सकते हो क्योंकि प्रकृति अगर उच्चता की ओर बढ़ाती है तो कर्म फल के आधार पर आपको इतने नीचे भेज सकती है कि आप कीड़ों मकोड़ों से भी बदतर जीवन जी सकते हो समाज में अनेक ऐसे प्रमाण बनते हैं कि कोई इंसान के जानवर व्यक्ति को जानवर भेड़ियों के पास रखा गया तो भेड़ियों के समान बोलने लगा उसी तरह चलने लगा उसी तरह मांस खाने लगा उसी तरह शिकार के लिए लालय धोने लगा चूंकि मनुष्य निश्चित तो इसमें जो गुरु शब्द आता है तो गुरु शब्द केवल आध्यात्मिक गुरु के लिए नहीं आता हमें क्यों अपने बड़े बुजुर्गों को अपने माता पिता का आदर मान सम्मान क्यों करना चाहिए क्योंकि यदि हम मनुष्य हो करके अपने आप को मानो कहलाना चाहते हैं अपना हित करना चाहते हैं चूंकि हम अपने बड़े बुजुर्गों का आदर मान सम्मान करके उनका कोई हित नहीं कर रहे हमारा यह प्रथम धर्म कहला जाता है चूंकि भौतिक जगत से हम जब कोई कार्य कर रहे हो आध्यात्म बढ़ने के लिए हमको धर्म की आवश्यकता पड़ती है और प्रथम धर्म हमारा यह कहलाता है कि हम गुरु पक्ष को गहराई से समझे और गुरु की अनेकों सीढ़ियां होती है जन्म देने वाले माता पिता हमारे गुरु होते हैं हमारे इष्ट परिजन जो हमसे बड़े गुरु परंपरा में जुड़ी हुई की महिमा गाई गई है यह चोल इसलिए नहीं कह दिया गया धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं के लिए नहीं कह दिया गया यह मनुष्य की उस सीढ़ी का ज्ञान कराने के लिए कहा गया है कि यदि मनुष्य गुरु के शरण में नहीं जाता गुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं करता तो एक पशुओं से भी बदतर है कीड़ों मकड़ों से भी बदतर है क्योंकि क्योंकि उसको यदि का जो ज्ञानवान हैं ज्ञान को ही गुरु कहते शरीरधारी कोई गुरु नहीं होता ज्ञान को गुरु सम, सब संबोधित किया गया और ज्ञान यदि माता पिता से मिल रहा हो अपने बड़े परिजनों से मिल रहा हो जिस विद्यालय में हम जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं क्योंकि मेरे बाद में किसी गुरु परंपरा का अनादर कभी नहीं करता सबका आदर मान सम्मान करता हूं यदि किसी के माता पिता अपने बच्चों को कोई अच्छा ज्ञान सिखा रहे तो भी माता भी माता-पिता बच्चे के गुरु है विद्यालय में यदि शिक्षक भी अच्छी शिक्षा दे रहा अच्छा ज्ञान करा रहा है तो शिक्षक भी गुरु है उसी तरह जब हम और आगे की सीढ़ी जाते हैं तो कर्मकांड जो हमको कर्मकांड के माध्यम से कोई मंत्रों की जानकारी देता है या कर्मकांड की क्रिया करता है वो भी हमारे लिए गुरु होता है और आगे जाते हैं तो साधुवाद के जीवन जीने वाले संत जो लोग होते हैं हम यदि उनके नजदीक जाते हैं उनके सानिध्य जाते हैं तो हमारे अंदर भी साधुवाद की विचारधारा आती है हमारे अंदर भी संतों की विचारधारा आती है हमारा मन भी शांत होने लगता है उसके बाद यदि हम और ज्ञानवान गुरुओं के पास जाते हैं तो उन्हें धर्म बाह्य ग्रंथों का ज्ञान होता है वह बाह्य ग्रंथों का ज्ञान हमें कराते हैं कि ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है प्रकृति किस प्रकार चली है? हमारे देवता ऋषि मुनि किस तरह से कार्य करते थे किस तरह के रास्तों को तय करते उन्होंने हमें क्या निर्देशन दिया है तो ज्ञानवान भी धर्मगुरु होते हैं जो गुरुओं की कई हैं और मनुष्य यदि सर्वशक्तिमान बनना चाहता है सामर्थ्यवान बनना चाहता है चेतनावान बनना चाहता है चूंकि मैंने जो कहा कि यदि इन रास्तों को तय नहीं करता तो बिल्कुल पूर्णतः कीड़ों मकोड़ो से भी बदतर जीवन उसका धीरे धीरे बनता चला जाता है आप स्थिर कभी भी नहीं रह सकते प्रकृति परिवर्तनशील है हम आप सभी परिवर्तनशील है हर पल हमारे साथ कुछ ना कुछ या तो अच्छाइयां जुड़ रही है या बुराइयां जुड़ रही हैं या तो हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं या हम नीचे की ओर जा रहे हैं क्योंकि हर पल भौतिक जगत में हम कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं एक सांस भी यदि हम अंदर से ले रहे हैं तो श्वास के साथ भी या तो हमारे अंदर अच्छाई जा रही होगी या हमारे अंदर बुराई जा रही होगी सात्विक वातावरण में बैठ करके हम सात्विक ऑक्सीजन यदि ले रहे हैं तो हमको तृप्ति देगी आनंद देगी वातावरण में यदि हम जाएंगे वहां पर जाकर के बैठे तो उसका विकार हमारे अंदर पैदा होता चला जाएगा क्योंकि हर पल हम परिवर्तित हो रहे हैं। यदि हम चाहें गुरुओं के शरण पर क्योंकि मैंने बार बार कहा था गुरु क्षेत्र पे चिंता दे रहा चूंकि दूसरी सीढ़ी हमारी वही कि मैं और मां की खोज में मैं का ज्ञान हमें केवल गुरुओं से प्राप्त हो सकता है और मैं का पूर्ण ज्ञान ग्रंथों का ज्ञान ये तो अनेकों गुरु धर्म के जो जितने समाज पर समाज में जितने धर्म गुरु हैं है नारे चिंतन दिया था किसी के द्वारा भी धर्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है मगर मैं की गहराई का ज्ञान केवल वही चेतनावान गुरु करा सकता है जिसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो चूंकि मैं का संबंध हमारे दृश्य जगत से नहीं जुड़ा हुआ है यह अलग बात आप मैं बोलते हैं मैं ये हूं मैं वो हूं ये भौतिक जगत के आप मैं उन्होंने कहा गुण की अपेक्षा सतोगुण में जब आप जाओगे तो वही मैं का वास्तविक आपका स्वरूप होगा और सतोगुण तक हमें पहुंचाने में केवल हमारा गुरु ही सहायक हो सकता है और सतो गुण, जो पूर्ण से जुड़ा हुआ है उस आत्मा से जुड़ा जुड़ी हुई चेतना है वह दृश्य जगत की क्षमता रखने वाले गुरु अदृश्य जगत तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि गुरुओं से संबंध क्यों जोड़ा जाता है जो मैं प्रा, प्रातःकाल दीक्षा प्रदान करते हुए संक्षिप्त चिंतन दे रहा था कि आध्यात्मिक गुरु से हम दीक्षा क्यों लेते हैं चिंतन तो आ गया कि अगर हमें मुक्ति प्राप्त करना है तो गुरुओं की शरण में जाना होगा गुरु दीक्षा लिए बगैर मुक्ति नहीं मिलती तो हर काल में कोई ना कोई चेतनावान गुरु होता है यदि सौभाग्य से चूंकि हर एक को अपने कर्म संस्कारों के आधार पर रास्ते मिलते हैं सौभाग्य से हमें वो क्षण प्राप्त होते हैं और चेतनावान गुरु ही हमें वास्तुक हमारे मय का ज्ञान करा सकता है हमें माफे मिला सकता है क्योंकि आध्यात्मिक गुरु की शरण में हम भौतिक जगत के लिए की सहायता के लिए नहीं जाते दृश्य से अदृश्य का संबंध जोड़ने वाला केवल एक रास्ता है जिसने मैंने बार बार कहा कि गुरु के बिना इंसान पशुओं से भी बदतर है उसी तरह भौतिक जगत में आपके रिश्ते अनेकों हो सकते हैं हमारे यहाँ माता है पिता है, है बच्चे हैं नाना प्रकार के हजारों लाखों करोड़ों रिश्ते हैं हर एक के साथ आपका एक अलग रिश्ता होगा भाई है मित्र है बंधु जितने आप जितने चेहरे उतने रिश्ते आपके किसी ना किसी प्रकार से जुड़े होंगे मगर ये भौतिक जगत के जितने रिश्ते हैं केवल आपके जन्म से लेकर इस शरीर के नष्ट होने तक के रिश्ते हैं इसके बाद तो इसका आपको ज्ञान भी नहीं रहता कि हमारे कौन यदि आपको नवीन जन्म मिल जाता है जबकि आत्मा अजर अमर अभिलाषी है ये महीने का तो आप भी मानते हैं विज्ञान भी, भी स्वीकार करता है हमारे धर्म ग्रंथ भी चीख चीख करके कह रहे हैं तो हमारे इन रिश्तों से जो गुरु के रिश्ते क्यों कहा गया क्यों अगर गुरु भी चेतना मान्य कहते हैं कि दुनिया के समस्त रिश्तों से बढ़ करके गुरु को मानो क्यों कहा जाता है चूंकि दृश्य से अदृश्य की ओर ले जाने में केवल एक गुरु का रिश्ता ही सहायक हो सकता है और कोई दुनिया को कोई रिश्ता आपकी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि दृश्य और अदृश्य का संबंध जो कि इसी को योग कहते हैं क्योंकि जो मैं कल सचिव योग के क्षेत्र में चिंतन दे रहा था कि आत्मा और परम सत्ता का संबंध जो स्थापित कर ले सच्चा योगी वही है योग का पूरत्व तो वही है बाकी भौतिक जगत के लिए तो मैंने कल कहा था क्योंकि लक्ष्य आगे के क्या हैं, उस लक्ष्य को अंतिम लक्ष्य योग का है आत्मा और परम सत्ता का संबंध स्थापित कर देना इस सूक्ष्म कारण शरीर और उस आनंदमय कोष का संबंध स्थापित कर देना तमोगुण रजोगुण और सतोगुण का संबंध स्थापित कर देना अभी वर्तमान समाज जितना भी जीवन जी रहा है तो बराबर इनमें तीनों को किसी को हटाया नहीं जा सकता तमोगुण को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रकृत के मैंने पूर्व के चिंतन में कह रखा है अपने काम क्रोध लोभ मोह को मार दो इनके हरे के दो स्वरूप होते हैं एक पक्ष है विनाश का स्वरूप दूसरा पक्ष है विकास का स्वरूप पूर्व में मैंने चिंतन दिया है कि काम क्रोध लोभ मोह का हमको किस प्रकार उपयोग करना है अपने आध्यात्मिक सीढ़ियां तय करने में तो मैंने कहा कि गुरुओं का संबंध भौतिक जगत में गुरुओं का क्यों इतना महत्व तो दिया गया कि देवी देवताओं से बढ़ के कह दिया गया हम तीर्थों का कितना सम्मान करते हैं गंगा जैसी नदी को हम कितना पवित्र मानते हैं यदि उसके बारे में एक बात भी कोई कह देता तो जैसे लगता हमारी माँ का कोई अपमान कर रहा हो गंगा एक चैतन पवित्र नदी है यह मैंने वेद पुराण कह रहे हैं क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इन सब चीजों को प्रमाणिकता से ऋषियों मुनियों ने प्रमाणित भी किया है जब गंगा जैसी पवित्र नदी का हम इतना मान सम्मान करते हैं और वही कह दिया जाता है कि चेतनावान धर्मगुरु के चरणों के नख में समस्त तीर्थों का वास होता है भगवान ने की जय तो जरा विचार करो कि हमारे समाज का धर्मगुरु कैसा होना चाहिए जो मेरी वेदना होती है जो कल मेरी तड़प थी मैं अपने लिए नहीं उन पवित्र नदियों के सम्मान के लिए मेरी जो चेतना है तड़पती है और कहने के लिए बाध्य हो जाता हूं क्योंकि निश्चित जो जीव चेतना मान गुरु ने अपनी पूर्ण सातों चक्रों की कुंडली चेतना को जागृत कर लिया है सतो गुण से अपना संबंध स्थापित कर लिया कह देने मात्र से नहीं होता उस सुसुमना नाड़ी को जिसने पूरी तरह से शोधन कर लिया है उसी चेतनामान गुरु के चरणों के नक समस्त तीर्थों का वास होता है इन तथ्यों की गहराई में बुद्धिजीवी वर्ग का समाज सोचता रहे। इसलिए मेरे मैं अहंकार को कई बार अहंकार की बात कर देता है मगर मैं कह रहा हूं कि यदि माँ ने मुझे कुछ चेतना दी है तो क्या मैं उन मान सम्मान की रक्षा करूं या ना करूं क्या मैं भी उसी तरह के रास्ते तय करने लग जाऊँ मेरे साथ रहने वाले सिर्फ जानते हैं आप तो आने अनेकों धर्मगुरुओं के पास चले जाओ घर आते हमारे पैर धुल लो चढ़ो अपने घर में छिड़क लो इसको रफपान कर लो वो चाहे जितने गंदे पैर लेकर आ गए हो तो तीर्थों का वापस आदर मान सम्मान आपको सभी धर्म गुरुओं का करना चाहिए मगर गुरुओं को भी अपने गुरुत्व का मान सम्मान करना चाहिए उनको भी उस पवित्रता की सीढ़ी की ओर क्रम से बढ़ने के लिए सतत लालय होना चाहिए अपने आप को इतना पवित्र और निर्मल बनाकर रखना चाहिए मेरे साथ रहने वाले शिव जानते हैं कि सालों आश्रम में रहने वाले शिविर तड़पते रहते हैं कि गुरुदेव जी जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन तो आप अपने चरण धुलवा लीजिए और उसके बाद भी कई कई वर्ष निकल जाते हैं आश्रम में रहने वाले शिष्य जो मेरे लिए दिन रात वहां सेवा कार्य में जन कल्याणकारी कार्यो में लगे रहते हैं उसके बाद भी चरणों को धुल करके उस चरण रच का पान करने का सौभाग्य कई बार प्राप्त नहीं कर पाते ये इतना आसान नहीं चूंकि मैं उसी तरह का फल देता हूं जिस तरह के के संस्कार कर्म आपके अपने आगे को बढ़ाते चले जाएंगे जिस तरह के सीढ़िया आप तय करते हुए चले जाएंगे धर्मगुरु चूंकि पतन के मार्ग में जा रहे हैं इसका चिंतन में मैंने कल विस्तार से बतलाया था क्यों पतन के मार्ग में जा रहे हैं चूंकि यदि हमारे उस विचारधारा का सम्मान नहीं कर पाते हमारे तीर्थों का यदि अपमान होता है वह धर्मगुरु यदि वास्तव में तीर्थ नहीं बन सका चूकी परम तीर्थ को परम तीर्थ कहा गया है चेतनावान गुरु को परम तीर्थ कहा गया है, है। आप तो कुकुर के समान जगह जगह पर साधु संतों की सन्यासियों की टोलियों की टोलियां चलती मेरा मानना है भगव्य वस्त्रों को तब तक नहीं धारण करना चाहिए जब तक आपके अंदर साधुवाद की स्थिति ना आ जाए तब संत साधु स्वभाव तो आ जाए क्योंकि यदि कह दू तो नब्बे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर साधुवाद और शांत स्वभाव का चिंतन भी उनके अंदर नहीं होगा सुबह से शाम तक किस तरह हमें पैसा मिल जाए किस दरवाजे में जाए किसको कैसा बेवकूफ़ बनाएं तो ले एक लक्ष्य रहता है तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है तुम भी भौतिकतावाद के लिए जायजनाजायज कार्य करते हो और वो भौतिकतावाद के लिए भी वो भी जायजनाजायज कार्य करते हैं अपने घरों को छोड़ देंगे अपने घरों को अपने बच्चों को सही दिशा दे नहीं पाएंगे अपनी पत्नी के साथ सही संबंध स्थापित करके घर में सुख शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे और समाज के हर घरों में जाकर के बेटे बच्चे ऐसा उनको ज्ञान देंगे तुम्हारा कल्याण हो जाए उनके लिए उनका कल्याण करने की बात कहते हैं जो अपने घर का कल्याण न कर सका हो समाज का कल्याण क्या करेगा तो साधुओं का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपना कल्याण करें क्योंकि मैंने बार बार पूर्व के चिंतन में दिया है कि निष्काम कर्म कुछ भी होता नहीं निश्चित में चिंतन दिया जाता है मेरे द्वारा क्योंकि एक कई बार शब्दों में भ्रांत पैदा हो जाती है कि सकाम कर्म ना करो निष्काम कर्म करो ग्रंथों में भी कहा जाता है साधु संत सन्यासी भी कहते हैं मेरे द्वारा भी कहा जाता है मगर मेरे द्वारा यह भी कहा जाता है निष्काम कर्म है ही नहीं आप जो कुछ भी करेंगे बोलेंगे भी तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कामना छिपी होगी एक कदम भी पैर आगे बढ़ाएंगे उसके पीछे भी कोई ना कोई कामना छिपी होगी और जिस समय आपकी कामना का अंत हो जाएगा आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे निर्जीव हो जाएंगे चूंकि आप चल रहे हैं बोले यहां भी चल करके आए तो कोई ना कोई कामना लेकर आए हैं मैं भी यह सूर का आयोजन कर रहा हूं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कामना छिपी है कहीं, कहीं ना कहीं जनहित की कामना चली छिपी है कि जिस जो माँ मुझ पर कृपा कर रही है वही कृपा का एहसास मैं आपको कराऊं आप भी माता भक्ति की आराधना चिंतन की ओर बढ़े क्योंकि इस धरती पर निष्काम कर्म कुछ भी नहीं मगर फर्क होता है फिर क्योंकि कई बार भ्रांत हो जाते एक शब्द कह दिया जाता है उसका विस्तार न बताया जाए तो या आपको हो जाएगी गुरुदो जी कहते हैं निष्काम कर्म कुछ होता रहे और धर्म ग्रंथों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि निष्काम कर्म करो निष्काम कर्म करो भगवान कृष्ण कह गया कि निष्काम कर्म करो तो भगवान कृष्ण क्या गलत थे मैं कह रहा हूं भगवान कृष्ण गलत नहीं थे मगर कई बार उन शब्दों का विस्तार समाज को नहीं अवगत हो पाता कथावाचे तो नाना प्रकार के रास रंग की बातें कराते बस रंग के राधा राधा का चिंतन आया रे गीत गाने लगे और खुद नाचने लग जाए अरे नचाना तो अपने अंदर की चेतना को नचाओ तृप्त का एहसास करना तो उसको पचाने की क्रिया सीखो नहीं तुम्हें और शराबी में क्या फर्क रह गया चुंकि मनुष्य के अंदर भी दिव्य अलौकिक नफा छिपा पड़ा है उस नशे को यदि हजम कर सको प्राणवायु की ऊर्जा को यदि हजम कर सको तो वास्तव में तुम सिद्ध योगी हो और यदि तुम आनंदित होकर तुम्हारा स्थूल नाचने लग जाए तो वह ऊर्जा तुम्हारे तमो गुण में बटती चली जाती तुम्हें तुम्हें मिलने लगती है तो तुम्हें शराबी भी बेफुद हो जाता है और तुम भी बेफुद हो जाते हो तो स्थूल को लेकर बेफुद मत हो यदि करने लग जाते हो तो तुम्हारी कह दिया जाता हो नाचने लग जाते अपना होश नहीं रहता था वो पूर्णत् तक नहीं पहुंचे थे ऊर्जा तो उनकी संचालित हो चुकी थी कुंडल चेतना की तरंगे तो बढ़ने लगी मगर जो पूर्णत होता है वह जो हमारी ऊर्जा तरंगे आनंदित करते है उसको पचाता है सुष्मा नाड़ी के माध्यम से और सुष्माड़ी की बधा के अपने आप को स्थिर करता है और जब चिंतन देता है तो चेतना का चिंतन देता है और जब उस समाहित होता है तो उस नशे का पान करता हुआ प्रगत सत्ता के चरणों में आनंदित होता है अंदर बन चूंकि सूक्ष्म को आनंदित करो जब तुम सूक्ष्म को और कारण शरीर को आनंदित करोगे वही तुम्हारा सतोगुण तुम्हारे अंदर स्थूल को प्रभावित करेगा मगर तुम्हारा स्थूल नाचने लगा बड़े कथावाचकने बड़े बड़े, कथा बड़े, -बड़े कथा आपको क्षेत्रों में क्या कहा जाए बसियां ओढ़ लेंगे नाच राधा के बस अगर राधा का नाम लोगी अगर कोई नहीं नाचता तो राधा का भक्त ही नहीं हो सकता है कृष्ण और राधा का इतना प्रेम निकट संबंध ना रहा हो जितना वो कथावाचक संबंध बना डालते एक त्यागी पुरुष थे वे राधा में क्या इतने लिप्त थे लिप्त होते तो वहां से त्याग करके अपने कर्म क्षेत्र पर न बढ़ते हमको उनके प्रेम प्रसंगों में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है उनके त्याग को समझने की जरूरत है कि राधा ने भी कृष्ण सतमार्ग में जिस मार्ग में बढ़ रहा है जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आए थे उस पूर्त में कहीं बाधक न बढ़े कहीं बाधक नहीं बनी उस वेदना तड़प को सह गई और कृष्ण का तो वीरों का जीवन था कर्मवानों का जीवन था चेतनावानों का जीवन था अगर चिंतन दे रहा तो चेतनावानों का चिंतन दो गीता का उपदेश जन जन तक पहुंचाओ कथाओं और कहानियों से समाज का हित नहीं होगा क्योंकि तभी हमारे इसी समाज से चेतनावान तपस्वी पैदा होंगे हमारे पूर्व में ऋषियों का जब हम स्मरण करते हैं विश्वामित्र बशिष कहाद पुलस्त अनेकों ऋषि रहे हैं नए नए स्वर अपने तब्बल के माध्यम से स्वर की रचना कर देने में फिर सामर्थ्यवान थे सिद्धिया उनकी गुलाम थी राम को सामर्थवान बनाने के पीछे भी तो वही ऋषियों का हाथ था अस्त्र शस्त्रों से सामर्थवान थे जो आज अड़ुबमों में क्षमता रही वो क्षमता उन ऋषियों के पास थी इतिहास हमारा बताता है धनग्रंथ हमें बताते हैं फिर भी कथावाचक उन चित्रों की ओर नहीं जा पाते कि राम को भी दिव्यास्त्र देने वाले ऋषि ही थे तो हमारा ऋषि तो आज क्यों नहीं पनप रहा आज धर्म के धर्माचार जितने भी हैं बस कोई महामंडलेश्वर कहा कोई उन क्षेत्रों में क्या क्या कहा जाए अपने अपने नाम पद लिए बैठे हैं मगर कोई तपस्या की ओर नहीं बढ़ना चाहता कोई साधना नहीं करना चाहता क्योंकि साधना तपस्या करें तो उनको अपनी नानी याद आ जाएगी साधना तपस्या इतना आसान नहीं होता शरीर को तपाना इतना आसान नहीं मगर यदि आसान नहीं है तो क्या हम उस क्षेत्र में बढ़े नहीं क्या पतन की ओर बढ़ते चले जाए बढ़ना तो एक दिन पड़ेगा ही आपको एक नए दिन आज नहीं तो कल आज आपके घर में माता भक्ति की कृपा से आपके कर्म संस्कारों की कृपा से आप दो समय का भोजन कर लेते हैं अतिथि आ गया उसका स्वागत भी कराल कर देते हैं मगर यदि पतन की मार्ग में जाएंगे तो धीरे धीरे बत्तर जम दर जल जंद में एक दिन ऐसी स्थिति में जाएंगे कि फिर प्लेटफॉर्म में उसके तरह भिखारियों के समान की वो भी भगवान के गीत गाते हैं कुछ कि कुछ ना कुछ हमें दान मिल जाएगा फिर आप वहां पर भगवान के गीत गाते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ोगे जिस तरह प्लेटफॉर्म में लोग गीत सुना सुना करके भगवान के नाम पर दे दो भगवान के नाम पर दे दो आपको एक एक रुपया मांगते हैं